आज छब्बीस जनवरी 2017 गुरुवार का दिवस है हरिहर पृथ्वी काश्यूम के साथ कार्यक्रम में आप सबका स्वागत साथ ही आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ विज्ञान भैरों का करीब समापन होने जा रहा है हम विज्ञान भैरों के करीब करीब एक वर्ष से अध्ययन कर रहे हैं पूरा एक वर्ष 2016 का विज्ञान के अध्ययन में भी जमा और जैसा कि अंत में परमशिव ने अपनी वाणी से कहा कि विज्ञान भैरव अमृत कलश अमृत कलश यानी बाउल ऑफ नेक्टर इसको इसलिए कहा क्योंकि यह हमें हमारे उस इमोर्टल फैक्टर का परिचय कराता था जो अमर तत्व है हमारे भीतर उसका हमको परिचय करवा देता है उसका बोध करवा देता है और उसके साथ अपनी परिचय अपने आइडेंटिटी को जोड़ देते हैं उस समय हम वो नहीं रह जाते जो बच्चा है जवान है बूढ़ा है या हिंदू है मुस्लिम है या किस देश का किस निवास का या क्या काम करने वाला है डॉक्टर है इंजीनियर है फिर हम वो नहीं रह जाते फिर हम वो हो जाते हैं जो जिसमें सब कुछ समाहित है जैसे कुछ अंतिम धारणाओं में हमने देखा था कि जब मैं शिव को देखता हूँ तो संसार दिखाई देता है जब मैं संसार को देखता हूँ तो शिव दिखाई देता है ये ऋषि प्रोकल है एक दूसरे के पूरक हैं वरण कह सकते हैं कि एक दूसरे के पर्यायवाची संसार है न शिव शिव या न संसार लेकिन एक किसके लिए जिसको इस वास्तविकता का बोध हो अगर हमको उस वास्तविकता का बोध नहीं है तो फिर हमारे लिए संसार संसार और परमेश्वर मंदिर में है स्वर्ग में है हमारे लिए भिन्नता भरी सृष्टि इसका यहाँ पर बड़ा ठीक सटीक विवरण दिया है कि जिसकी कुंडलिनी में अभी जागरण नहीं हुआ है उसके लिए संसार भिन्नता भरा है उसकी बुद्धि में उसकी बोध में उसके अनुभव में अभिन्नता घर नहीं कर पाती वो जानकारी भी लगा अभिन्नता की तो उसके हृदय में उतर नहीं पाती उपा कि संसार में सब कुछ शिव है कि तब तक जब तक कि वो कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में है अगर हम अपनी जो चेतना है उसको शिव मानते हैं तो फिर चेतना की जो शक्ति है वो स्वतंत्र शक्ति है अगर मैं कहूँ अहम शिवम या शिवा हम, तो मेरी शक्ति भी परम स्वतंत्र आद्या माँ काली होना चाहिए तो वो कहाँ है अगर शिव से अलग तो होती नहीं मेरे भीतर अगर शिव है तो वो शक्ति कहाँ है वो शक्ति कुंडली में सुषुप्त अवस्था में होती है जो मेरे या आपके हर किसी जीव के आधार पर सुषुप्त अवस्था में जैसे कि योगियों ने ध्यान में देख के कहा कि वो साढ़े तीन वाले के रूप में सुषुप्त ही तरह आधार चक्र पर ऐसे ही जब तक वो सुषुप्त अवस्था में है हम उन पांच लिमिटिंग फैक्टर्स या कंचुक उनके अधीन होते हैं हमारी आंखों से भिन्नता दिखाई देती है कान से भिन्नता सुनाई देती है चमड़ी से भिन्नता का स्पर्श होता है हम कहते हैं ये स्वादिष्ट है ये तो बदस्वाद है हमको यह लगता है ये तो अपना है ये पराया है ये सुंदर है ये बदसूरत है ये सारा संसार का भिन्नता भरा ज्ञान हमारे पाँचों इंद्रियाँ हम पर लेकर आती हैं ये भिन्नता भरा ज्ञान तब तक हमारे हृदय में बना रहता है जब तक कि हमारी सुकुंडलिनी सुषुप्त है और ये सुषुप्त कुंडलिनी करीब करीब हम सब इसको ऐसे ही लेके आते हैं और ऐसे ही लेके चले जाते हैं और इसी तरह संसार का चक्कर चलता रहता है कुंडलिनी का जागरण का मतलब है शिव का तीसरा नेत्र खुल जाना यानी हमको सब उस नेत्र से प्रलय होते दिखाई देता है प्रलय यानी ग्रेट रिजॉल्यूशन जिसमें संसार के सब रूप शिव में विलीन हो जाते हैं हमको सिर्फ शिव दिखाई देता है और कुछ भी नहीं हमको रूप तो दिखाई देते हैं सारे कि ये मेरे पिताजी हैं ये मेरा मकान है ये मेरे मित्र हैं ये मेरे पड़ोसी हैं ये अपने हैं पराये हैं सब कुछ दिखाई देता है लेकिन सब में शिव दिखाई देते हैं जैसे एक जोहरे को बिना बिन्न गहना दिखाई देते हैं लेकिन सब में उसको स्वर्ण दिखाई देता है कि ये स्वर्ण है उसकी नजर उन गहनों पर नहीं होती क्योंकि उसको तो उस स्वर्ण से ताप का है उससे सरोकार है स्वर्ण से जिसके द्वारा वो गहने बने हैं इसलिए उसको उन डिजाइन से या उसका रूप से कोई लेना देना नहीं उसकी दृष्टि में वो रूप का प्रलय हो जाता है और जैसे ही योगी की कुंडली का जागरण होता है दृष्टि अभेद की हो जाती है अद्वेत हृदय से उतर कर में चला जाता है ये होता है जब हम इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं जब इस विधा से प्रेम करते हैं इसके प्रति हमारी तड़प होती है अपने जीवन को सार्थक बनाने की प्रबल कामना होती है उस समय हम ये कर सकते हैं इसमें बदलेगा क्या न हमारे कपड़े बदलेंगे न शरीर बदलेगा न मकान बदलेगा न हमारी भाषा बदलेगी लेकिन हृदय में एक असीम आनंद और प्रेम का उद्गम जो अब तक ढका था वो खुल जाता है उससे आसपास के वातावरण में एक सौरभ फैल जाता है जो आपसे मिलता है आपसे मिलकर प्रसन्न होता है आनंद से अछूता नहीं रह पाता आप स्वयं तो बिल्कुल भी नहीं रहते लेकिन आपसे मिलने वाला आपको देखने वाला आपसे संपर्क रखने वाला भी आनंद से सराबोर हो जाता है ये भिन्नता बाहर से बेहद वो माल व्यक्तित्व को और अंदर से बेहद कठोर व्यक्तित्व को बनाते हैं सामान्यतः हम इससे ठीक उल्टे होते हैं अगर हम कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है हम बेहद कठोर दिखाई देते हैं और अंदर से बेहद कमजोर भीतर हमारे कई भय हैं अगर हमारा आदेश न माना गया तो यदि हमने जो अपेक्षा की वो पूरी न हुई तो यदि हमने जो इन्वेस्ट किया वो बेड इन्वेस्टमेंट हो गया तो अगर हम बुढ़ापे में अकेले रह गए तो इस प्रकार के ढेर सारे भय हमारे भीतर होते हैं तो हमारा जो इनर कोर एग्जिस्टेंस जो हमारा अंतर व्यक्तित्व है वो बुरी तरह से भयभीत कमजोर डरा हुआ होता है बाहर से हम बड़े कठोर दिखाई देते हैं क्योंकि हम उस कमजोरी को ढाकने के लिए हमारे व्यक्तित्व में कठोरता अनुशासन गंभीरता इन चीजों को ओढ़ लेते लेकिन ये जीवन अपनी सार्थकता खो देता है इस प्रकार के जीवन में कोई सार्थकता नहीं जो आपके संपर्क में आता है चाहे आपसे डर जाए चाहे आपके प्रभाव में आपको नमस्कार करे लेकिन आप स्वयं की नजर में एक कमजोर इंसान होता और दूसरे भी वो आपकी सम्मान कर सकते हैं लेकिन आपको मोहब्बत नहीं कर सकते प्रेम नहीं कर सकते इसलिए वो व्यक्ति तो जो शिव का है वो इस ठीक उल्टा है वो बाहर से पूरा भोला है बाहर से प्रेमालु है वो आपके दुख में रोने बैठ जाएगा किसी और के दर्द में करुण हो जाएगा लेकिन अंदर से वो बेहद मजबूत स्ट्रांग है उसकी मॉरल सुप्रीम स्ट्रांग है तो वो सब चीज़ तब होती है जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी को जानते हैं अपनी वास्तविक स्टेटस क्या है हमारी कुंडलिनी और हमारी अंतरात्मा यही शिवपार होती है यही वो है जिनको हम इस संसार में खोजते हैं यही हमारे अंतिम प्राप्त हुआ है ये अगर हमारी पहचान समझ अगर विकसित हो जाए तो उसके बाद हमारी नज़र बदल जाती है और ये नज़र का बदलना ही एक व्यक्तित्व का आध्यात्मिक परिवर्तन है या आध्यात्मिक पुनर्जन्म है उसके लिए एक नया जन्म होता है जब वो अपनी बदलीनी दृष्टि से संसार को देखता है तो इस तरह हम अपने अमृत कलश एम्ब्रोसिया जो ऋषि बोला है उसका सार्थक मतलब समझ पाए इस तरीके से इसके अलावा हमने पिछली बार कुछ हिदायतें पढ़ी थी जैसे हम किसी भी शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसके आखिर में एक तो फलश्रुति पढ़ते हैं कि इसको इसको पढ़ने से या इसका अनुसरण करने से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उसके बारे में या उसके पालन करने के बारे में जो हिदायतें होती हैं या जो सावधानियां होती हैं उनको पढ़ते हैं तो यहां पर हमको कुछ जानकारियां कीमती जानकारियां जैसे अभी हमने कुंडली के बारे में जानकारी पिछली बार पढ़ी थी फिर ये जाना समझा था कि किस तरह से एक वक्र या कुटिल आकृति में प्राण संचरण करता है करविलीनियर वे में संचरण करता है प्राण जो प्राण भीतर आता है प्राण बाहर जाता है भीतर आने वाले प्राण को तो जीव कहते हैं या अपान कहते हैं जीव भी बोलते हैं अपान भी बोलते हैं क्योंकि जीवन अंदर आने वाले प्राण से ही संभव है जो प्राण बाहर जाता है उसको प्राण एक्सलेशन निश्वास कहते हैं। और यही जीवन को चलाता है और यही एक मंत्र का सतत जाप करता है जब वो भीतर जाता है श्वास जिसको हम अपान कहते हैं वो ह का हक की ध्वनि करता है ह का उच्चारण ऐसा सुनाई देता है जब श्वास भीतर जाता है. है, तो है और जब श्वास बाहर जाता है तो स की ध्वनि सुनाई देती है जब वो भीतर जाता है और जब बाहर निकलता है तो अपान प्राण में परिवर्तित हो जाता अपान भीतर जाता है क्षणभर को ठहरता है अपने दिशा बदल के प्राण के रूप में वो बाहर आता है लेकिन जिस जगह दिशा बदलता है उस बिंदु पर अनुस्वार जुड़ जाता है इस तरह से हंस मंत्र का आविर्भाव होता है हंस मंत्र का उत्पत्ति होती है तो हंस मंत्र वो है जो हर जीव एक रिदम से एक लय में पूरे जीवन उस मंत्र को जपता है ये मंत्र कौन जपता है यह मंत्र प्राण जपता है और उस प्राण को प्राणित करता है चैतन्य चैतन्य की और उस चैतन्य की शक्ति की जो हमारी उपस्थिति वो जो दर्ज करवाता है जीवन में शरीर के अंदर वो है हंस मंत्र जो उसका सतत स्पंदन है हमारे शिवशास्त्र कहता है कि शिव कभी निष्क्रिय नहीं बैठता शिव सतत क्रियाशील है और उसकी क्रियाएं पांच पांचों एक साथ चलती हैं पांच क्रियाएं एक सृष्टि करता है यानी वो कुछ क्रिएट करता है बनाता है उसकी स्थिति करता है यानी उसको स्थायित्व देता है उसका पालन करता है संवार उसको वो अपने आप में वापस समेट लेता है जो क्रिएट करता है उसको वापस समेट लेता है जैसे एक दुकानदार बहुत बड़ी दुकान लगाता है मेले में और संध्या के समय में में उसको वापस समेट के बक्सों में रख के बक्सों रख अंदर कर देता है इसी तरह शिव एक संसार का निर्माण करता है, है। तो इसके अलावा दो और क्रियाएं तिरोधन और अनुग्रह दो क्रियाएं उसकी तिरोधन यानी वो पूरे संसार में जो जीव रूप है उसमें वो अपने सच्चे स्वरूप को छिपा लेता है जैसे ये पिलर भी शिव है ये दरी भी शिव है कैमरा भी शिव है लेकिन हमको ये अलग अलग नाम से दिखाई देते हैं अलग अलग रूप में अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन हम इनके अंतिम सत्य को भूल जाते हैं क्योंकि हमको दिखाई नहीं देते क्यों नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमारे आंख से उन पांच कंचुकों के कारण ओझल होता है इसलिए हमको इनका परम सत्य दिखाई नहीं देता इसी का नाम है तिरोधान तिरोधान का मतलब होता है अपने सच्चे स्वरूप को छिपा लेना और अंतिम है अनुग्रह अनुग्रह वही है जो ये 112 धारणाएं करती धारणाएं अनुग्रह वो कृपा है जो शिव को जीव को इस बंधन से बाहर कर देती है हमारी नीयति है कि शरीर के अंदर हम बंधन थे हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते हमारे अंदर एक कुंडलिनी नाम की शक्ति है जो ब्रह्मांड के समस्त शक्तियों का स्रोत है यानी हमारी शक्ति असीम है हमारी ताकत पावर इस संसार के रचयिता की उससे कम कुछ भी नहीं लेकिन यह सब छिपी हुई है अगर इसको हम नहीं पहचानते तो तब तक हम तीरोधान के आधीन लेकिन शिव की पांचवी शक्ति है अनुग्रह की कि वह अपने स्वरूप को उजागर कर देता है उन पांच पट्टियों को आपके आगे से हटा लेता है और जब हमको अपना वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाता है तो यह अनुग्रह कारक 112 सौ बारह धारणाएं है जिसमें शिव का अनुग्रह समाहित है और इसीलिए इसे एम अमृत कहा गया कि यह अमृत तुम्हें दिया गया है और ये एक जो हंस मंत्र है जब सतत कोई योगी इस पर ध्यान करता है तो ये मंत्र धीमे धीमे अपने आप उस योगी के ध्यान को अपने में संभाल लेता है आरंभिक रूप से आपको बहुत जागरूक होकर इसका ध्यान करना है यह जागरूकता अवेयरनेस सावधानता अवधान यही आवश्यक है जब योगी इस सर्वोच्च मंत्र के प्रति जागरूक हो जाता है तो उसे किसी अन्य मंत्र को पढ़ने जपने की आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि आप किसी भी मंत्र को जपते हो उससे बड़ा मंत्र हंस मंत्र उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता कि वो तो शिव की उपस्थिति दर्ज करने वाला मंत्र है वो स्वयं शिव बोल रहे हैं कि हंस हंस का मतलब होता है मैं वह हूं हंस का शाब्दिक मतलब है मैं वह हूं और जब वो ध्यान करता है लगत तो इसका स्वरूप हो जाता है सोहम वह मैं हूं इसका क्या फर्क है कि जब हम, उस पर, तो हम जब उस पर ध्यान करते हैं तो हमको शिव दिखाई देता है जब सतत उस पर ध्यान करते हैं तो हमको शिव दिखाई देता है तब मालूम पड़ता है कि जो सारा संसार है वो यहां छिपा हुआ है हंस मैं वह हूं जो हम यहां देखते हैं तो दिखाई देता है कि मैं वह हूं जो तुम ढूंढ रहे हो इस संसार में मैं वह जो संसार में तुम देख रहे हो वह मैं हूं लेकिन जब वो सतत ध्यान करता है तो इसका स्वरूप बन जाता है सोहम वह मैं मैंने जो समस्त संसार तुम देखोगे तो हर संसार का कण कण बोलेगा कि वह मैं हूं वो शिव बोलेगा कि शिव हूं मैं वही हूं जिसको तुम देख रहे होने हंस और सोहम हंस पहली स्थिति सोहम सर्वोच्च स्थिति सोहम की स्थिति में उसकी नजर में शिव के सिवा और कुछ भी नहीं हो जाता वो बोलता है खाता है सोता है उठता है बैठता है व्यवहार करता है बिजनेस करता है सब कुछ करता है जो एक सामान्य व्यक्ति करता है वो सब कुछ करता है उसके पास पड़ोसी में रहने वाले को भी उसके कोई अंदाजा नहीं किया क्या करता है लेकिन वो उसके अनुकूल करता है उस बोध के अनुकूल करता है इन अकॉर्डेंस विद डैट उसके अनुकूल वो काम सोना उठना खाना बैठना वो अगर किसी से झगड़ा भी करता है किसी को अपशब्द भी बोलता है तो वो भी उस ज्ञान के अनुकूल होते हैं और यही कारण है कि उसका कोई भी कर्म कर्म फल का जनक नहीं होता क्योंकि जब तक हम सीमित अहंता से अपने सीमित अनुभावक जीव एंपीरिकल इंडिविजुअल के रूप में कोई भी काम करते तो हम उसके जिम्मेदार हैं हमने किसी को गाली दी तो हम हकदार हो जाते हैं कि कोई हमें गाली दे अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो यह अब हमारे भाग्य है कि हमको अब दुख झेलना है अगर हम किसी का हितरण करते हैं तो हमको अपने हित के हरण होने की प्रतीक्षा करना है हम जो कुछ बोते हैं हमको उसी की फसल कई गुना ज्यादा रूप में लेने के लिए तैयार रहना है जब तक कि हम इंपेरिकल इंडिविजुअल सीमित अनुभावक व्यक्ति व्यक्ति के रूप में इस संसार में व्यवहार करते हैं, लेकिन जब हम समि की तरह व्यवहार करते हैं, शिव की तरह व्यवहार करते हैं, तो शिव का व्यवहार किसी भी कर्मफल का बालक नहीं उसको कोई कर्मफल नहीं होता क्योंकि उसकी अहंता विश्व की अहंता है जैसे मैं अगर इस हाथ को अगर कुछ चोट पहुंचाता हूं तो मैं कर्मफल का बाधक इसलिए नहीं होता हूं कि इसमें भी मेरी उतनी अहंता है जितनी इसमें बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है कि जब मैं अपने ही शरीर को चोट पहुंचाता हूं इस हाथ से इस हाथ पे चोट पहुंचा तो मुझे कोई कर्मफल नहीं लगता लेकिन अगर मैं इसको चोट पहुंचाऊंगा तो मुझे कर्मफल होगा क्योंकि मैं उसको पराया मान के चोट पहुंचा रहा हूं इसको अपना मान के चोट पहुंचा तो जहां मैं अपनत्व है मेरा अहंता है मेरी आई कॉन्शियसनेस जहां तक मेरी है वहां तक चोट पहुंचाने से मुझे कोई कर्मफल नहीं लगेगा लेकिन मेरी अहंता अगर पूरे ब्रह्मांड में है कि मैं ही तो हूं और कोई ही नहीं, नहीं स्व हम तो उस परिस्थिति में मुझे कैसा कर्मफल हो सकता है शिव को कैसा कर्मफल हो सकता है कुछ हो ही नहीं सकता मैं ही हूं जो कुछ सुख दुख अपना पर दिन रात मैंने ही तो प्रकट किया और मैं ही हूं उस परिस्थिति में कर्मफल से मुक्त हो जाता है और उसके बाद वो जो कुछ करता है बोलता है सोता है उठता है झगड़ा करता है व्यापार करता है जो कुछ भी करता है वो उस शिवत्वता के अनुकूल होता है इसलिए वो कहते छह सौ बार हर श्वास के साथ हर जीव मनुष्य में संख्या कमोबेश चार सेकंड में एक ब्रिद साइकिल इनहेलेशन एक्सलेशन की जो साइकिल है वो चार सेकंड की इस तरह 21,600 बार एक जीव सोहम मंत्र का जाप करता है इसके प्रति अगर कोई जागरूक है आरंभ में ये जागरूकता कठोरता से आती है धीमे ये हमारा नेचर बन जाती है और अंत में ये हमारा बोध बन जाती है अब इसके बाद में इसके बारे में सावधानी कि किम देवी परम मैंने तुमको ये अमृत का कलश तो दे दिया देवी क्योंकि ये सारा अभी तक था, प्रकाशन तो कदाचन कि इसको किसी हर किसी को प्रकाशित मत कर देना ये जो बात आपको कही ये हर किसी को प्रकाशित मत कर देना क्यों क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को किसी विद्या के प्रति किसी ज्ञान के प्रति या किसी लक्ष्य के प्रति आस्था विश्वास और तरफ नहीं है उसे वो चीज देने से उस वस्तु का अपमान होता है उसका कोई मान नहीं पड़ता अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं आप परिपूर्ण हैं और मैं आपको एक रुपया भेग में दूं, तो आपका भी अपमान होगा उस रुपये का भी अपमान क्योंकि चाहे कुछ भी हो आप उसकी कीमत ही नहीं समझ रहे जाने रहे तो आपको उस चीज में कोई रुचि नहीं है ना आपको वो चीज की आवश्यकता है तो वो कहते हैं किसी दूसरी विद्या का शिष्य जो किसी और विधि से परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है खले जो दुष्ट इंसान है जो दुष्ट की तरह व्यवहार करता है क्रूर जो क्रूर इंसान है जो लोगों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है अब गुरुपादय जिसकी अपने गुरु के चरणों में भक्ति नहीं है यहां आदि गुरु परशु हैं वो आपके भीतर सबके भीतर अंतरात्मा के रूप में इनर कॉन्शियस के रूप में सदा ही आपको शिक्षा देते रहते कभी ऐसा क्षण नहीं जाता जो आपको सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं एक प्रकाश की किरण की तरह हमेशा आपको मार्गदर्शन करते हैं लेकिन हम संसार के चकाचौंध चकाचोन भूलो और यही कारण है हमारे संसार के दुखों के तो मदी नाम अब कहते किसको दे फिर किसको दे सकते हो दोनों बात बताते किनको तो मध्वार लेकिन किसको दे सकते हो निर्विकल्पति जिसकी दृढ़ बुद्धि है स्थिर चित्त है जिसका यहां पर निर्विकल्प के दो मतलब होते हैं जैसे हमने पिछली बार शायद बात करी कर थी कि एक तो वो होता है जिसका चित्त पूर्ण निर्विकल्प हो गया है तो वो तो शिव बन गया लेकिन यहां पर है कि जो स्थिर बुद्धि है जिसके मन में दुविधाएं नहीं है क्यार ये करूं कि नहीं करूं क्या करूं शिव दर्शन समझू वैष्णव दर्शन समझू इससे पूछूं कि उसको पूछूं। हृदय में जब दुविधाएं हैं शंकाएं हैं तो शंकालु प्रवृत्ति जीवन को नष्ट कर देती है। तो ऐसे किसी व्यक्ति की जिसकी शंकाएं अभी तक नष्ट नहीं हुई ऐसे व्यक्ति को मतलब ग्रहण करना चाहता है उसको जरूर दो तो निर्विकल को मती नाम तुल ना उन्नता जो वीरा नाम वीर का मतलब होता है जो सेल्फ डिसिप्लिन वो वीर कहा जाता है वीर का मतलब होता है जो सेल्फ डिसिप्लिन जिसका आत्मनियंत्रित व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है तो उसको आप दे दो और उन्नत आत्मा जो उन्नत आत्मा है उन्नत आत्मा का मतलब जो शुद्ध चित्त से है, जिसके हृदय में किसी तरह की षड्यंत्र नहीं है जिसके रथ है साफ है जो मन के सरल है उन उन्नत उन्नतात्मा को यह बात जरूर आना चाहिए भक्तानाम गुरुवर्गस्य जो अपने भक्ता भक्ता गुरु का भक्त है भक्तान गुरुवर्गस्य दातव्य निर्विशंक है यानी बिना शंका के ऐसे लोगों को आप ये ज्ञान दे सकते हो ग्रामो राज्य पुरश पुत्र कुटुंबकम अगर इन चीजों को एक तरफ रख दिया जाए ग्राम यानी आपका गांव कभी छोड़ना भी पड़ सकता है राज्य पुर इनको आपको अपना मूल निवास स्थान अपना देश छोड़ना भी पड़ सकता है पुत्र दार कुटुंब का भाई बहन कुटुंब परिवार इनको भी छोड़ना पड़ सकता है लेकिन अगर इनको छोड़ने की कीमत पर मिली सर्व में तत्परित इन सबको छोड़ना पड़ जाए तो भी ग्रह के ग्रह में है हे इस ज्ञान को संभाल लो अगर इन सब की कीमत पर भी ये ज्ञान मिले तो इस ज्ञान को संभालने में ही समझदारी है क्यों क्योंकि किनमें भी अस्थिर है देवी स्थिर परम इधम धनम क्या होगा इन अस्थिर चीजों को पकड़ने से क्या होगा तुमने अपना गांव पकड़ लिया कि मैं तो इसी गांव में रहूंगा कि इसी इसी इसी देश में कि इसी पूर में कि इसी मकान में रहूंगा रहूंगा रहूंगा मकान क्या होगा क्यों कि तुम इनको नहीं छूटना कितना भी परिवार के प्रति आपकी गहरी से गहरी मोहब्बत हो वो परिवार अंत में तो छूटेगा तो धनम इस धन की बात अगर तुम करते हो जो मैंने पकड़ने का बोला है शिव कहते हैं वो परम धन अल्टीमेट प्रॉपर्टी है परम अर्थ है परमार्थ है जिसको आपने अगर एक बार स्पर्श कर लिया तो पूरे संसार का स्वामित्व तुम्हारा है उसकी कीमत पर उन चीजों को जिसमें माया की वजह से तुम्हें मोह जागृत हो गया है घर में परिवार में धन में मकान में या अपने गाँव में तो इन मोह को छोड़ दो और छोटे पद को छोड़ एक महान सर्वोच्च पद के लिए अपनी योग्यता दिखाओ तो वो इस तरह से बोलते हैं कि इस तरीके से तुमको संसार में सर्वोच्च धन के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए न कि उस सांसारिक धन के लिए जो अस्थिर है क्षणभंगुर है उस धन के लिए पुरुषार्थ मत करो उसके आगे वो कहते हैं प्राणा अपी न देयम परमा अगर प्राण भी देना पड़ जाए तो इन अपात्र को परम धन मत दो मन ने परम धन यही है जो जो परम शिव ने हमको दिया तब इतना सुनने के बाद शिव इतना सुनाने के बाद एक सौ बारह धारणा सुना देवी शांत हो गई मतलब उन्होंने शिव जी ने अपना कथन समाप्त कर दिया फिर देवी वाच अंत में देवी कहती हैं कि देवदेव महादेव परित्रप्ता शंकर हे देवताओं के देव महादेव परित्रप्ताशनी में अत्यंत परिपूर्ण रूप से तृप्त हूं कि हे शंकर शंकर का मतलब होता है कल्याण करने वाले हे देव देवों के देव महादेव मैं पूरी तरह तृत हो गई हूं यामल तंत्र से सार मध्या मुझे अब रुद्रयाम तंत्र के सार का बोध हो गया है। रुद्र यानी शिव यामल का मतलब होता है मिलन शिव और शक्ति के मिलन से यह एक आनंद का सर्जन होता है और वही शिव शक्ति के मिलन को ही संसार में आध्यात्म बोलते हैं यानी हम वैष्णव धर्म की बात करें तो बोलते हैं हम सब गोपियां हैं और वो एक कृष्ण है और यही एक मिलन है वही रास और उसी रास में एक आनंद का सर्जन होता है वही बात हमारे यहां शिवशास्त्र में बोलते हैं कि रुद्र यामल याने शिव और शक्ति का मिलन और इस मिलन से एक आनंद का सर्जन होता है जो आनंद संसार के समस्त क्लेशों का नाश करता है जो आनंद आनंद आनंद संसार का का का सर्वोच्च है है समस्त आनंदों का सार है। वही आनंद समस्त सार वही पापों का नाश करता है और वही आनंद हमारा सर्वोच्च प्राप्तव्य है उसी को प्राप्त करने के बाद हमारा जीवन सार्थक है तो मेरी कहती है कि मुझे आप तंत्र का सार का बोध हो गया ये बात मुझे समझ में आ गई सर्वशक्ति प्रभेदाना मत अब मुझे समस्त शक्तियों के भेदों के बारे में भी समझ में आ गया कि भिन्न भिन्न शक्तियां क्या हैं मुझे ये भी समझ में आ गया अब हम भी थोड़ा सा समझ लें कि शक्ति के मूलतः तीन रूप होते हैं कोई सी भी शक्ति जो परमात्मा की शक्ति है जब वो शिव से अभिन्न होती है वो परा कहलाते परा यानी अल्टीमेट जिसमें कोई विकार नहीं जब वो संसार में आती है संसार को क्रिएट करती बनाने लगती है तो वो परा अपरा हो जाती है क्योंकि एक तरफ वो अभी शिव से अभिन्न है और एक तरफ वो संसार से अभिन्न है वो परा अपरा कहलाती है लेकिन वो अब निचले स्तर पर आ जाती है और सबसे निचले स्तर पर वो जो रूप में हम देखते हैं हमको यह दिखाई देता है सब कुछ भिन्न भिन्न अलग अलग यानी शक्ति का स्वरूप अभी पंखा चलेगा तो हम कहते हैं हाँ कि ये पंखा इस ऊर्जा से चल रहा है हमको सब ऊर्जाएं अलग अलग दिखाई देती है सूरज की धूप अलग दिखाई देती है बोलने की आवाज की ऊर्जा अलग दिखाई देती है इसलिए जो तो भिन्न भिन्न हमको संसार में रूप ऊर्जा के दिखाई देते हैं वो रूप अपर है तो पर, परापर और अपर इस तरह तीन रूपों में तो वो तीनों रूप आप देवी कहती है कि मुझे समझ में आ गए तीनों रूप मैंने देख लिए समझ लिए इनका सास है मैंने सर्वशक्ति प्रभेदाना प्रभेद है ना प्रभ, उनके अलग अलग जो भेद है शक्ति के उनको मैंने समझ लिया हृदय ज्ञात यानी मेरे हृदय के मध्य में वो पूरी तरह से अब जो ये अपरा रूप में थी अब वो परा रूप में आ गईनंदिता देवी कंठे लगना शिव स्थित हो समाहित होगी शिव के गले लगी और शिव में समाहित हो गई शिव से अलग होकर उसने सारे प्रश्न किए थे अब वो इस क्रिया के अंत में वापस शिव में समाहित हो गई और अपने आप को परारूप में शिव के साथ में अभिन कर लिया तो इस तरह ये हमारा पूरा एक पार्ट जो विज्ञान भैरव का था आज परिपूर्ण हो गया इसमें हम चाहें तो कुछ जब भी आवश्यकता हूँ अपन इस बारे में और कभी भी चर्चा कर सकते हैं समझने की बात ये है और करने की बात बहुत कुछ है अगर हमको कोई भी विद्या इसमें से या एक सौ बारह धारणाओं में से जो पसंद आई हो उनमें अपने पास जो नोट्स हैं उसमें भी पढ़ सकते हैं अगर हो तो हम अपने अपने कई उसका ध्यान करने का प्रयास करें और अगली बार जैसे ये सबकी इच्छा थी हम उपनिषदों का एक सेशन रखेंगे इसमें हम कुछ उपनिषदों को पढ़ने का प्रयास करें तो आरंभिक रूप से जो उपनिषदों का सिरमोर है वो ईशावासीय उपनिषद है तो अगली बार हम ईशावासीय उपनिषद पर चर्चा शुरू करेंगे पहले उपनिषदों का एक जनरल में, में समझेंगे कि उपनिषद क्या है उपनिषदों का क्या महात्म्य है और उपनिषद जीवन में हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि काश्मीर शिविज्म उपनिषदों का सार है लेकिन अगर हम उपनिषदों को भी समझें तो हो सकता है हमारी समझ को जब हम इधर से उधर से इधर से किसी को एक चीज़ को समझना हो तो हर दिशा से जब समझते हैं तो हमारी समझ प्रौढ़ होती है मजबूत होती है मैच्योर होती है तो हम उस अपने समझ को परिपक्व करने की उपक्रम में उपनिषदों का अध्ययन कुछ समय तक कुछ माहों तक उपनिषदों का अध्ययन करेंगे और देखते हैं उसमें हम सबको कितनी रुचि जागृत होती है उसके अनुसार आगे चलता जाएगा प्रोग्राम होना इसके अलावा जैसे कि हमारी एक परंपरा रही है कि हम एक फूलों की होली का कार्यक्रम हर साल करते हैं जो होली में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हैं कोई रंग नहीं लगाए जाएंगे फूलों की पत्तियों से हम होली खेलते हैं ये कार्यक्रम उन्नीस मार्च को प्रस्तावित है ये ना हमारा जो वो बसंत या रंग पंचमी निकल जाएगी उसके बाद रविवार का दिन है उसमें अभी जो आरंभिक प्रस्ताव है उसमें हम सब आपस में मिलके सुझाव संशोधन जो भी चाहे कर सकते हैं तो आरंभिक प्रस्ताव ये है कि संध्या के समय हम गुरुपादों का पूजन करें तदनंतर कुल्लू की होली यहाँ पर हम लोग पूजन प्रसादी लें और उसके बाद में छोटी सी साहित्यिक या काव्य गोष्ठी का आयोजन करें इस तरह से शाम का चार पाँच घंटे का कार्यक्रम हम उस दिन कर सकते तो इसमें जिसके जो भी सुझाव हो वो आमंत्रित थे क्योंकि समय ज़्यादा देर नहीं लगेगी दो महीने से भी कम समय है हमारे पास इसलिए और मिलते हैं हम हफ्ते में एक बार इसलिए जो भी सुझाव वह हम अगली बार लेके आइए अन्यथा जो कुछ भी यहाँ पर ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो फिर आपस में एक मीटिंग करके इसके सब मजबूर को उसके खर्च इत्यादि को तय करेंगे तो वो प्रस्तावित है 19 मार्च होली के दो दिन मतलब रंग पंचमी के भी बाद में तो उसका जो भी होगा हम अनिल फार्म विचार करके निर्णय निश्चित रूप से ले लेंगे और इसके अलावा उपनिषदों की चर्चा कुछ समय चलेगी आगे हमको क्या लेना है इसके बारे में भी आपस में हम मिलकर तय कर लें कि आगे कौन सा शास्त्र पढ़ना है? क्योंकि काश्मीर शिव दर्शन हमारा मूल है उसको तो पढ़ना ही पड़ना है उपनिषद कि हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से ये हमारी भावनाओं को पुष्ट करने के लिए आवश्यक थे इसलिए उनको भी हम अभी पढ़ने का शुरुआत करेंगे तो अगले गुरुवार से हम पढ़ेंगे तब तक के लिए विषय गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण गुरुदेव की जय सही सरकार की जय करुणवतार की जय भद्र कर्ण शृणुयां देवा भद्रम पश्येमां क्षेजा स्त्रेरंगष्टुवाम सस्तुमे पशेमहिवितम य ओं सहना सहन बुन सहवी कर्वामहे तेजस्वीना वजनमस्तु महे ओं स्वस्ति ओम स्वस्तिना इन्द्रो स्वस्ति स्वस्तिना पूषा विश्ववेता स्वस्तिस्ताक्ष कालिष्टी स्वस्ति बृहस्पतिदभा पूर्णमद पूर्णमित पूर्णाजुण यजते पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमादाय वोशिष्य ओम शांति शांति शांति ये के